देव तत् एव ब्रह्म तत् एव वह वही ईश्वर पर ही क्या है अग्नि है द्वितीय है वही वायु है है वही ब्रह्म है वही आप अर्थ में कठिनाई तो नहीं है ना इसमें शुक्रम आदि मंत्र में को उसकी जगह तो गुणों से बताते हैं पदार्थ को ऐसे भी परिचय दिया जाता है और नाम भी बताया जाता है गुणों को बताएं अब तक नाम गुणों का भी होता है द्रव्य का भी होता है भाव का भी होता है भी को बताएगा केवल गुण को नहीं बताएगा उनके कारण कौन सा नाम होगा होगा विशेषता नाम हो ऐसा नहीं कर्म के अग्नि नाम बताया कि ईश्वर का नाम क्या है अग्नि है यानी वही अग्नि हमको क्या है सरलता होती है इसको अग्नि कहने से तात्पर्य है कि क्या क्या विशेषताएं हैं इसको हम जानते हैं जानने के कारण अब पदार्थ को पहचानना हमें आता है पदार्थ को हम कैसे पहचानते हैं उससे संबंधित हमारे चित्त में संस्कार बनता है बनने के बाद वही वस्तु फिर आती है हमारे सामने तब लगता है ये वही है लक्षण है पहचानने का हमने पहचान लिया ये वही है कैसे है नो यहां जैसे कोई नाम लिख रहा अभी लिखा तो है लेकिन बोल रहा है रा तो इतने से आपको कुछ समझ में आएगा या नहीं रहेगा लेकिन आप निश्चित तो नहीं कर सकते हैं कि क्या है ये अवस्था तो है आरम्भ किसी चीज का कर रहे हैं तो उतने मात्र से बुद्धि हमारी स्थिर नहीं होती है और जब तक स्थिर नहीं होगी हमको पता नहीं चलता है कि क्या है ये तो रुक गई जा करके तो वहां पर क्या हो जाता है कि हाँ ये है से भी ऐसे ही होता है द्रव्यों में और ज्ञान मात्र में भी ऐसे ही होता है किसी भी वस्तु का जब तक हमारी बुद्धि पूर्वा पर निश्चित नहीं कर ले यहां से यहां तक है इसको हमको अंदर नहीं लगता है कि हाँ मैंने जाना इसको तब तक ज्ञान नहीं कहता है, है वो अपने को लगता नहीं क्या है ये जैसे सुन रहे हैं सुन रहे हैं ना समझ में नहीं आया यानी जान ही नहीं हो रहा है उसी को भाषा में कहते हैं पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है सब कुछ दिख रहा है सामने फिर भी ऐसा लगता है ना कि पता ही नहीं चल रहा है पता नहीं क्या है ये वो एक जानवर को खोल दो कुछ दिखता है और हमको खोल दो तो हमें क्या दिखेगा उसमें तो हो रहा है ना वो आख से वो भी देखते हैं आख से हम भी देखते हैं लेकिन अंदर अनुभूति में भेद हो रहा है ना यानी लगता है है कि हाँ ये कुछ है। और हमको नहीं लगता है कि ये कुछ है एक उद्भुदा क्या होती है स्पुरना होती है चित्त में वो तो लगता है हाँ ये कुछ है तो ये क्या है यही है पहचान जान इसको कहते हैं आप केवल अकेले किसी एक वस्तु को को देखते रहे, इस खंबे को देखते इस नहीं होगा उस तरह का। आप कहेंगे ये है, अकेले देखो, तो नहीं आएगा कुछ कि क्या है ये दोनों को मिला के देखो तो लगेगा कुछ है ये इसको भी देखिए और इसको भी देखिए दोनों तो लगेगा कि कुछ है और अकेले देखिए बिना उसके किसी के से आइए इसको नहीं लेना है अभी ये लेना है कि हम किसी चीज को जानते हैं इसका लक्षण जो अनुभव करते हैं ना तो हमको कैसा लगता है इतने सारे नाम पढ़ दिए ईश्वर को पढ़ दिए ना लेकिन क्या अंदर नहीं लग रहा है ना ज्ञान होगा उस समय कैसा लगेगा ये पता होना चाहिए ना कि कैसा हमको लगना है सही लगेगा जैसे किसी पदार्थ को जानते समय लगता है खुशी जो होगा वो एक अलग परिणाम है लेकिन हमने जाना या जान रहे हैं इसको ये कुछ है ऐसा लगेगा जैसे कि इन पदार्थों में लगता है जो उठती है ना अनुभूति का लक्षण हम बता रहे हैं कि अनुभूति कैसे होगी अगर ऐसा नहीं हो रहा है ऐसी अनुभूति नहीं जाग रही है तो मत समझना कि हम जान रहे हैं उस अर्थ को पूरी की पूरी संहिता पढ़ जाओ नहीं लगेगा ऐसा कुछ भी लेकिन लौकिक विषयों को पढ़ो तो लगेगा ना कि कुछ है पुस्तक में रहा है पदार्थ का और यहां जान नहीं हो रहा है ऊपर ऊपर से निकल रहा है बिल्कुल ऊपर से निकल रहा है इसका मतलब है ज्ञान नहीं हो रहा है आत्मा में एक घंटा कुछ भी कर लीजिए कुछ नहीं ऊपर से जाएगा ईश्वर के बारे में पांच साल से हो रहा है दस साल से जितने भी होगा एक घंटे से बताया ना ऊपर से गया कभी कभी लगता है हाँ कुछ है इसमें था ऊपर तो लगा ना कि ये था कुछ वहा ज्ञान हुआ है ऐसा लक्षण हमको ईश्वर के साथ आना चाहिए देखिए कि जो होता है ना वो उसको पकड़िए वो होना और नहीं वो कारण अलग है कैसे होता है अब यहां से पकड़ेंगे कि, कि किसमें कैसे हुआ जहां पर होता है वो किस कारण से हुआ और जहां नहीं हो रहा है वह फिर तो वो कारण अब वहां लगाएंगे जिससे होने लगता है ना अलग होंगे अलग अलग कारणों से अलग अलग का ज्ञान होगा लेकिन प्रक्रिया होगी वैसे लगेगा वैसे ही जानना जब होगा तो लक्षण वही आने जैसे अभी एक लक्षण अपने सामने आया कि हम जब दोनों को देख रहे हैं समान रूप से जिन नहीं लगता है अंदर ऐसा और इसको और इसको देखते हैं तो लगता है कुछ है ही निकलती है कि किसी पदार्थ का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक में हाँ। यानी वहां एक नया ज्ञान उठता है उस स्थिति में तुलनात्मक करने पर नियम ईश्वर पर लगेगा फिर अगर केवल ईश्वर को जानना चाहेंगे तो नहीं पता चलेगा वो तो होगा कि तुलनात्मक रूप से जाने फिर उसको अध्ययन जब होने लगेगा तो ज्ञान होने लगेगा उसके बारे में को जानते हैं हाँ। सब बहुत भाग पहले से जाना हुआ हुआ है है है है है उसका अब अब थोड़ा सा बचा हुआ है जो भेद भेद उसमें उस भेद के कारण उत्पन्न हो रहा ये ये ये कुछ प, ये पदार्थ हमें ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसका कि दूसरे के साथ कोई मेल नहीं है ऐसे सारे होते हैं तो उस सामान्य विशेष के कारण ही अगला पहचान में आता है उनके साथ भी ऐसा ही है ईश्वर सर्वथा भिन्न पदार्थ हो ना ऐसा नहीं है ऐसा होगा कभी नहीं हम जान पाएंगे उसको गुणों को हम पहचानते हैं जानते हैं ईश्वर भी पहचान में आएगा कितना गुण है चेतना को अभी पूरा नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन कुछ तो जानते हैं ना जैसी चेतना है ऐसी ईश्वर की चेतना है इच्छा है ऐसी ईश्वर की इच्छा है अधिक है लेकिन जो एक जाति है ना उसकी जैसे एक गिलास में पानी है और एक कटोरे में पानी है और एक बाल्टी में अलग होते हुए भी है न पानीपन उतना तो एक ही है सब में, में अधिक है वो लेकिन जाति रूप में भेद नहीं है कि तो यहाँ की चेतना को यदि हम पहचानते हैं तो ईश्वर वाली चेतना भी पकड़ लेंगे आनंद से जानते हैं सुख क्या होता है आनंद क्या होता है जानते हैं इसी आनंद से ईश्वर का आनंद जब मिलेगा तो पहचान लेंगे कि ये है कुछ हाँ आनंद पहले अगर नहीं पहचाने ना आपको तो ईश्वर वाला भी आनंद सामने आने पर भी नहीं आएगा पकड़ में वो भी पकड़ में आ जाएगा तो तुलनात्मक होने की हमको पहचान के ही रहते हैं और थोड़े से अलग रहते हैं लेकिन उन दोनों में संबंध रहता है आपस में भाव होता है अपना अपना गुच्छा होता है एक पदार्थ में भी कई सारे गुण हैं वो अलग अलग हैं अभी दूसरी पुस्तक भी, भी लगभग ऐसे ही होगी कुछ भिन्नता होगी तो इसके जो गुण हैं ये आपस में संबंध है इतने सारे और दूसरी पुस्तकता फिर अपना अपना अलग अलग जो समुदाय है ना गुच्छा समुदार पर फिर हम उसको पृथक कर देते हैं कि ये एक अलग है न आपको ईश्वर के अंदर इच्छा होती है लेकिन अपनी पूर्ति के लिए नहीं होती है दूसरे के लिए कुछ करना होता है तो इच्छा पूर्वक ही तो करते हैं ना हम किसी को यहाँ से कोई काम की नहीं है वो फेंकना है झाड़ू लगाते है के लिए कोई प्रयोजन तो नहीं है ना अपना लेकिन करते हैं ना उसको है क्या वो नहीं होता है ना बिना इच्छा तो नहीं होता है और बिना प्रयत्न होने के बाद संयोग विभाग नहीं होगा और बिना संयोग विभाग के कुछ ना बनती है चीज ना बिगड़ती है चाहता है ऐसा हो जाए ये क्षण है वहां पर हमारी जो इच्छा होती है तो किसी चीज को लेने की कमी पूरी के लिए होती है चाहते हैं और लेने के बाद हमको लगता है हाँ हो गया भूख लग रही थी रहे थे उससे और भोजन खा लिया तो अब वो बाधा हट गई ऐसी मतलब स्थिति ईश्वर में नहीं होती है किसी चीज की कमी उसको लग रही हो और फिर वो पूर्ति हो जाती हो उसको करने से इसलिए चेष्टा नहीं करता है। वो कोई जैसे हम स्नान करते समय या मेत अपना पता भी नहीं रहता है या यहाँ ऐसे बैठ प्रयत्न करते हैं ना लेकिन सभी में इच्छा होती है तो उसको देखते हैं फिर निश्चय करते हैं ये फालतू है फेको तो ऐसी इच्छा नहीं है कि मुझे कुछ मिलेगा फिर भी करते हैं काम को तो नहीं होता है प्रयत्न नहीं होने पर संयोग विभाग नहीं होगा संयोग विभाग के बिना निर्माण और इतने सारे काम करता है सृष्टि का वो तो इच्छा तो उसमें होगी ही हो होगी समय लगता है होता है ना ज्ञान सारा होता है तो उसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता है इच्छा प्रयत्न सब चुकी जुड़े हुए हैं एक साथ जुड़ी जैसे उंगली हमारी पांचों उंगली है तो पांचों एक साथ मोड़ लेते हैं ना धे सारे इसलिए उसको अंतराल नहीं होता है वहां ये चीजें तो हाँ। हमारी यहाँ जो इच्छाएं होती है ना वो क्यों देर से क्यों होती है क्योंकि उसके दूसरे आलम्बन देर से मिलते हैं इसमें देर होती है ऐसी इच्छा प्रयत्न में देर नहीं होती वो एक साथ होते हैं है वहाँ। इच्छा जट कर और फिर प्रयत्न एकदम हो जाता है साथ ही क्योंकि पर यहाँ आपने जो कि अलग अलग है सब थोड़ा होगा हमारा चल रहा है ये अग्नि है तो इसको इससे जान, क्या हो गया इससे अग्नि को हम पहचानते हैं होगा यही क्या यही अग्नि शब्द से हमको ईश्वर में बैठानी है बुद्धि हाँ जैसे यह एक पदार्थ है अग्नि इसको देख के हमको लगता है ये कुछ है तीसरा बोला जा रहा है वो भी एक पदार्थ है सारे गुण जो हैं यही के यही ईश्वर में है जो मूल स्वरूप है रूप है ना ये वाला तो नहीं है उसमें नहीं है। हाँ ये जहा इसका जो अपना स्वरूप दिख रहा है ये सारे गुण नहीं है उसमें लेकिन इससे जो जो होता है ना हाँ बस होना भी नहीं किसी वस्तु को ये जनाती है अग्नि तो हम जान रहे हैं ना अभी देख रहे हैं अगर सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं होता तो हमको दिखता कुछ भी नहीं दिखता ना ये प्रकाश हमको दिखा रहा है ना सबको ये दिखाना जो है प्रकाश का कर्म है ये गुण नहीं है उसका वैसे रूप आदि हो गया गति वो उष्णता आदि है अग्नि में भी उसके जो स्वरूप गुण है तो, तो रूप आदि है ना लेकिन उससे दूसरा रूप प्रकट होता है प्रकट होने से हमको ज्ञान होता है तो ये जनाना उसका अब हो गया गुण अग्नि का कारण होता है हमको जान अपनी तरफ से नहीं हो पा रहा है ये ईश्वर में है मैं ईश्वर है उसके बिना हम आपको नहीं जोड़ा अकेले हमारा क्या स्वरूप है बोध नहीं होता है ना प्रलय में जैसे पड़े रहते हैं तो कुछ नहीं पता चलता है या यहीं हम बेहोश हो जाते हैं तो बेहोश हा अभिप्राय है कि हमारे पास अपने आप में कुछ सामर्थ नहीं है जानने का आती है हमारे अंदर तो अब जो बदलती है वो संयोग से करता है कि उसके बिना इस पदार्थ का आरंभ नहीं हो पाएगा इस रूप में आदि प्रदान के रूप में नहीं है निमित्त है वो इस रूप में नहीं आएंगे इसमें इस तरह छे ईश्वर है यानी अनुभूति हमको उसके कारण हो रही है उसने अगर ये अवस्था नहीं बनाई होती हमारी तो हमको नहीं होती अनुभूति पदार्थों को जान रहे हैं हम तो जनाने में क्या जैसे अग्नि यहा जान रहे हैं हम अग्नि के कारण ऐसे मात्र भी ये पदार्थ सूर्य के बाद भी जानना है तो एक अलग और भी है ना इसमें वो सामर्थ्य होते हुए अगर आंख नहीं होती तो क्या होते भी अनुभव भी मान्य नहीं करते राजा जो संबंध बनाया है वो ईश्वर ने बनाया है और उसके कारण यहाँ जनाना है ऐसा ही गुण ईश्वर का भी है दूसरा है अग्नि अपने आप दिखती है दूसरे पदार्थ अपने आप दिखते नहीं है उसको ना अपेक्षा ये है पड़ा हुआ तो अंधेरे में पड़ी रहेगी ये नहीं दिखेगी लेकिन दीपक जल रहा है उसको दूसरे की अपेक्षा नहीं होती ना को तो होती है दीपक को नहीं होती है तो अग्नि से अतिरिक्त और जितने पदार्थ हैं, सभी को जनने अपना दिखाने के लिए स्वरूप नहीं है ऐसे ही ईश्वर से अतिरिक्त जितने पदार्थ हैं, सभी को ईश्वर की अपेक्षा है पर ईश्वर को नहीं है औरों की। वो अपना स्वरूप किसी की अपेक्षा नहीं है लेकिन वो जनाने के लिए अपने आप को और किसी की अपेक्षा नहीं होती है हमको है अपेक्षा ईश्वर की क्या तो ईश्वर में अग्नि के मिलते हैं और इसी कारण अग्नि का नाम अग्नि है अगी गतों से बनता है ये शब्द अगी गतों ज्ञान गमन प्राप्ति कराता है वो अग्नि है जिससे जान होता है जिससे गति होती है जिससे उपलब्धि होती है प्राप्ति होती है उसको सारे के सारे गुण ईश्वर के अंदर है अग्नि ईश्वर के अंदर है सभी को गति देता है वो और ईश्वर के कारण ही हर चीजें प्राप्त होती है हमको जैसे अग्नि के कारण प्राप्त होती है इसका नाम अग्नि रख दिया गया उसका भी नाम अग्नि है दोनों का नाम हो गया है यहाँ तो अब होगा कि पहले किसका नाम हुआ इसका नाम पहले हुआ या ईश्वर का नाम पहले हुआ तो तो बाद में बने हैं नाम, देने वाले बाद में आ, नाम भी बन में दिया गया ये पदार्थ ही बाद में बना ये अग्नि के अंदर जितने गुण हुए न प्रकट ये पश्चात प्रकट हुए जबकि ईश्वर में यही गुण पहले प्रकट हो चुके हैं। इस अग्नि के गुण जितने हुए न प्रकट अभी जिस कारण से ये अग्नि कहलाई यही के यही गुण इस निमित्त से अगर इसका नामकरण किया है हमने तो वो गुण अगर पहले जहां मिल रहे हैं तो उसका नाम वहा ना पहले नहीं वहां पकड़ो जिसमें मिल रहा है तो उसका नाम वो हो गया है ना हाँ तो इन जितने भी पदार्थ में अग्नि में जितने सारे गुण अब पता चले हैं ये सारे के सारे पहले से ईश्वर है में है ऐसे ही अग्नि है अब हुआ की अग्नि नाम जो है मुख्यतः ईश्वर का है यहां उसके कारण अब रखा गया उसके बाद जैसे कोई गंगा किसी का नाम होता है यमुना किसी का नाम होता है व्यक्ति का तो गंगा यमुना का नाम व्यक्ति पर रखा गया व्यक्ति के यमुना के बाद व्यक्ति का रखा गया यमुना के बाद हुआ तो है ना व्यक्ति तो ये नाम जो है यमुना पहले व्यक्ति का नहीं है पहले नदी का ही है उसका ही है उसका नाम यहाँ आए के सारे गुण ईश्वर में मिलते हैं इसलिए वो नाम पहले ईश्वर का होगा बाद में इन पदार्थों का होगा तो जितने भी नाम है सारे ही संसार में सारे के सारे पहले ईश्वर के हैं फिर इन पदार्थों के भी हो गए सूर्य है चंद्र है चित्र ले लो दोषों वाला छोड़ देना बस दोषों के भी नाम होते हैं दोष चुकीने का नाम नहीं होगा लेकिन दोष को हटाने के कारण फिर वो नाम होगा करता है दूसरे पर या ध्रुव क्रोध को दूर करता है तो वहां उसे विशेषण में आ जाएगा जैसे था ना दृते भी नाम हो जाएंगे जो सीधे हानिकारक है दोष है वो नहीं होगा जैसे दोष है अपने आप में लेकिन राग भी किसी कारण से होता है ना तो वो राग भी कहीं पर ठीक होगा यानी किसी के यदि हो जाए वो है वो रागी। लेकिन वो है लेकिन नहीं होगा वहाँ पर जिस कर रहे हैं तो लेकिन ईश्वर के वो दुष्टों के साथ दुर्गुणों से करें अब वो बुरे नाम भी ईश्वर के हो जाएंगे जितने भी नाम है सारे के सारे पहले ईश्वर के होते हैं बाद में उन्होंने पदार्थों के होते क्योंकि ईश्वर में अनंत गुण है उनमें गुण दूसरे पदार्थों में होते तो जिस नाम केवल यहाँ हटा के रख देते हैं, नाम को भी क्या करते हैं ना एक एक अक्षर तो लेते हैं उसमें से पहले किसी भी जो गुण कर्म है ना उनका भी बड़ा नाम होता है उसको रखते हैं उसमें से एक ले लेते हैं हाँ, उस एक के जो नाम रखे जाते हैं विज्ञान आदि में वो अधिकतर उनके नाम भी बड़े होते हैं हाँ और नामों में से एक अक्षर छाट लेते हैं उस एक अक्षर से फिर नाम बनाते हैं वो वो नाम प्रचलित होता है उनका तो वो भी एक लिया हुआ है उसी में से अनुकरण ही किया हुआ है वो के कारण ही होते है पर बहुत बड़े होने के कारण वो नहीं ले सकते जैसे दक्षिण वालों के नाम होते है ना बड़ा नाम उनका रखा हुआ है तो गोड़ा बोड़ा ना सारा गोडा बोल दिया उसको तो उसमें से सारे में से एक नाम ले लिया प्रतिहार जी से बनाते हैं ना सारा प्रतिहार बना हुआ होता है तो मूल रूप में तो वही रहेगा सर्वथा नया नहीं कर पाएगा कोई तो उससे पहले इन वस्तुओं को हम पहचानेंगे पहचानने के बाद ये ईश्वर पर लागू करेंगे यानी इतनी चीज को जानते हैं तो अब क्या होगा ईश्वर को जानना हमारे लिए सरल हो जाएगा ये चीज वहां जाएंगे कहाबंध अब कहां, कहां ये से अभी कहां, कहां है वो। चाहिए में कि अग्नि पहले वो है उस अग्नि के कारण ये अग्नि हुई है उसको जोड़ लेंगे ईश्वर के साथ संबंध करेंगे इसको हाँ इनमें मूल में, में मात्रा जो रूप भाग है वो अग्नि का है होता है ना टार्च का प्रकाश जैसे है है नहीं इसमें तो उसके प्रकाश में नहीं होता है या और छोटा वाला जिसे होता है मत थोड़ी मात्रा में तो होता है बहुत ज्यादा नहीं होता है पर इसकी जैसे नहीं होता है जुगनू का है उसमें नहीं मिलेगा कुछ भी प्रकाश तो उसका उद्भूत धर्म होता है और कहीं पर अनुद्भुत रहता है मूल में तो होता है पर कहीं कहीं अनुद्व होता है कहीं कहीं उद्बुद होता है आपकी जैसे किरणें बताते हैं ना इसमें वो धर्म है, भी है और उष्णता भी है। तो है लेकिन उष्णता उद्बुद्ध नहीं है वहां पर और कहीं पर रूप नहीं होता है केवल उष्णता उद्बुद्ध होती है जैसे पानी है गर्म करते हैं तो वहां क्या होता है वहां तवा गर्म कर देते हैं कुछ करते हैं हाँ जलता है बिल्कुल लेकिन दिखता नहीं है वो वहां उसका रूप अनुद्भुत होता है कहीं पर रूप अनुद्भुत हो जाएगा कहीं पर उसका उष्णता अनुद्भुत हो जाएगी जैसे सभी गुण कहीं कहीं दब जाते हैं कोई कहीं प्रकट कोई कहीं प्रकट हो जाएगा ऐसे अंतर आता रहता है तो, तो क्या है ना रूप तो उद्भुत है पर उष्णता नहीं है यहाँ पर दोनों है ये लपट जो होती है इसमें इसका और उसमें तय भी उद्बुद है गति भी है उद्भुत हो जाते हैं सभी जगह नहीं होगी तो ऐसे ऐसे सभी पदार्थों में थोड़ा थोड़ा अंतर कि भी आनंद को आपको पहचान होनी चाहिए पहले जानते हैं आप ये पहले निर्धारण का नहीं पता लगेगा ऐसे जानते हैं आनंद ये भी बोल देते हैं लेकिन अकेले जब करने लगे ना कि आनंद कैसा होता है तो बुद्धि चक्रा जाएगी फिर ढूंढ के देखो कैसा है आनंद लग जाएगा कि अच्छा लग रहा है लेकिन उनमें से अकेले को जानने लगे ना आनंद मात्र को खा रहे है ना उसका रूप तो दिखेगा मिठास भी दिखेगा लेकिन वो मिठास हो रहा है ना उतनी देर ही मिठास भी अच्छी लगती है हल्वा अच्छा लगेगा जितनी देर तक सुख दे रहा है वो सुख उसमें है वो अच्छा नहीं लगेगा आ, उसको पकड़ना होगा वो सुख है उसका विषय रहता है लेकिन अलग से नहीं पकड़ पाते हमारा ध्यान इंद्रियों वाले में ही रहता है बस मन वाले में नहीं जा पाता है पहले आपको सुख को पकड़ना पड़ेगा सुख आपकी बुद्धि में आने चाहिए कि सुख ऐसा होता है ईश्वर में है, तब वहां पहचान में आई जिसे आपको बता दें हरा हरा होगा वहां पर एक पौधा सा और हरापना आपको नहीं पता चले तो वहां कैसे देखेंगे आप बेचन करने के लिए आपको आनंद स्वरूप हो जाइए जाए ऐसी स्थिति स्थिति मन में बनाएंगे। जी जितना धीरे धीरे धीरे धीरे अंदर वो होते जाएंगे आप हो तो जाएगा ज्ञान के रूप में आएगा ऐसे नहीं होता है किसी भी विषय का ज्ञान होने के बाद अब लगेगा कि हाँ ये ऐसा है ऐसे ज्ञान नहीं हो एक बार उद्भुत होगा ज्ञान हर विषय का होता है लगता है हाँ ये पदार्थ है तो आप चुनो उत्पन्न होगा उससे पता लगेगा या ऐसे तुलनात्मक करते रहे आनंद का एक ज्ञान होगा पहले वहां से पता लगेगा कि ये आनंद है फिर वहां लागू करेंगे ईश्वर में अभी हो भी रहा है मान लो ईश्वर का आनंद ज्ञान आनंद होता भी है तो और आनंद होगा वो धर्म धर्मी वहां होगा धर्म और धर्मी में भेद है यहाँ तो रूप के साथ जुड़ा हुआ है यहां आनंद तो रूपी तो पकड़ में आ रहा है रूप पकड़ में आ रहा है उस रूप के कारण उससे संबंध आनंद आ रहा है पकड़ में लेकिन वहां रूप नहीं होगा वो आनंद वो तो होगा रूप नहीं होगा और भी रूप को ही पहचानते केवल तो वहां अगर मिलेगा भी आनंद तो नहीं पकड़ पाएंगे द्रव्य को अगर जान गए अलग से रूप के साथ आनंद अलग से पहचान में आ गया ना तो उस आनंद के आधार पर अब आनंद का जो है वो धर्मी वो पकड़ में वहां आ जाएगा इसे करते करते यही तुलनात्मक स्थितियां है ना यही करते करते वो ज्ञान उत्पन्न होगा ऐसे गुण भी ऐसे पकड़ के देखें जान तो पता नहीं लगेगा क्या है जान ज्या है अभी लेकिन अलग से ढूंढने लग जाए ना तो नहीं पता लगेगा कि जान क्या है कैसा है अंतर जब करेंगे ना कि इच्छा ऐसी होती है प्रयत्न ऐसा वाला भाग निकलेगा फिर थोड़ा सा कि फिर ज्ञान ऐसा होता है कह है सकते हैं अब इस मंत्र की इस तरह से विवेचना करो वहां पर अग्नि है अग्नि में ये ये धर्म है और ये वायु क्या है बलवान होता है प्राण सारा काम हम बल के ऊपर करते हैं कुछ नहीं तो कितना सारा कुछ होता है वो सब गैस प्रतिनिधि वायु है यहाँ तो जैसे वायु में यहाँ इतना सारा बल होता है तूफान आदि आते हैं तो देखो पत का जो वायु बोलेंगे अब वायु है तो अब वायु से पहले यहाँ जो वायु के गुण आपको ज्ञात हो रहे हैं इसको इसका संबंध ईश्वर से जोड़े चित्र करते सब। वो जुड़ जाए बुद्धि में जुड़ जाएगा ये इसका संबंध अनुभूत रहेगा अब दोनों गुणों को आप ज्ञान से वहां जोड़ देंगे तो वही ज्ञान होगा आपको इस ज्ञान से अब ईश्वर से संबंधित ज्ञान को जो कैसे होगा अब वो देखो इतने बड़े ब्रह्मांड में जितने सारे पदार्थ है ना इन सभी को जोड़ रखा है वो संचालन सभी की परिधियां करता है निश्चित करता है इस बल से ये उसमें तो यहां से कहेंगे आदित्य है आदित्य का मतलब यहाँ लिया है विनाश रहित है हैदी आहलाद ने जो आह्लादित करता है प्रसन्नता देता है वो चंद्रमा कहलाता है हमको आलाद देता है उससे भी हमको सुख प्राप्त होता है इसलिए